श्री श्री चैतन्य चरतावली स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने प्रकाशानंद जी ने कहा हाँ यह तो सत्य है कि श्रीमद् भागवत को भगवान व्यास देव ने सभी शास्त्रों का सार लेकर बनाया है श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान की ढीलाओं का वर्णन करने से परम शांति भी प्राप्त की है और आत्माराम मुनियों तक के लिए उन्होंने ग्रंथ के आदि में भगवत भक्ति करते रहने का संकेत करके उसका कारण बताया है आत्मा रामस् मुनियो निर्गन्था अप्युरुक्रमे कुहेतुकी भक्तिम इतम भूत गणोहरी श्रीमद्था बद अर्थात भगवान ने गुणों में दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे भी अज्ञान रहित आत्मा राम मुनि क्यों न हो वे भी भगवान की अहेतुकी भक्ति करते ही हैं इस बात को मैं मानता हूँ किंतु भगवान शंकराचार्य जी ने जो एकदम सविशेष ब्रह्म को गौड़ बताकर और परम साध निर्विशेष ब्रह्म को ही माना है यह क्यों यही मेरी शंका है प्रभु ने कहा भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भागवत को भी यथाविधि जानते थे भागवत के प्रति भी उनकी परम श्रद्धा थी इस बात को भी वे जानते थे कि श्रीमदभागवत भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्रकट हुआ और उसके प्रतिपाद्य सविशेष सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही है फिर भी उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को ही अपने भाष्य में प्रधानता देते हुए उसे ही चरम लक्ष्य माना है यह उनकी महानता ही है महान पुरुषों के सिवा ऐसा साहस कोई दूसरा नहीं कर सकता उन्होंने लोक कल्याण के ही निमित्त ऐसा किया है प्रकाशानंद जी ने कहा सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है प्रभु ने धीरे से कहा भगवान अर्थ कैसा और अनर्थ कैसा ये तो सब बुद्धि के विकार हैं। असली पदार्थ कहीं शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या उसकी सिद्धि तर्क के द्वारा की जा सकती है असली पदार्थ तो अनुभव गम्य है किसी पद का कुछ भी अर्थ लगा लें सभी ठीक है अर्थ लगाने में बुद्धि चातुर्य के सिवा और है ही क्या अर्थ लगाना व्याख्यान करना भाष्य और पुस्तकों की रचना करना यह सब लौकिकी बुद्धि का काम है इससे मुक्ति थोड़े ही मिल सकती है केवल लोगों का मनोरंजन करना है प्रकाशानंद ने कहा हाँ यह तो बताओ कि भगवान शंकर ने क्या सोचकर जगत को एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष ब्रह्म को ही परम साध्य तत्व माना प्रभु ने धीरे धीरे मधुर स्वर में कहा भगवान फल है वे महाभाग पुरुष है जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व में किसी प्रकार की शंका ही नहीं उठती वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वांतरयामी और चराचर विश्व का साक्षी मानकर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं उनके लिए पढ़ना लिखना बातें करना और ध्यान उपासना करना आवश्यक नहीं जो सदा भगवान को सर्वत्र समझकर और सभी में भगवत बुद्धि रखकर व्यवहार करेगा उससे कभी अनर्थ का काम होने का ही नहीं ग्रंथभार तो अज्ञान का चिन्ह है जिन्हें भगवान के सर्वान्तरयामी पने का विश्वास नहीं जिनके मन में भांति भांति की शंकाएँ सदा उठती ही रहती है उन्हीं के लिए शास्त्र है कि शास्त्रों के द्वारा वे अपनी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बना ले यदि अंत तक बुद्धि तर्क में ही फंसी रही तो शास्त्रों को शास्त्रों का पढ़ना व्यर्थ है शास्त्रों के पठन का फल है तर्कातीत होकर श्रद्धालु बन जाना जो जैसा तार्किक होता है उसके लिए वैसे ही शास्त्र की आवश्यकता होती है दो प्रकार के पुरुष होते हैं एक हृदय प्रधान दूसरे मस्तिष्क प्रधान हृदय प्रधान कम होते हैं मस्तिष्क प्रधान अधिक होते हैं मस्तिष्क प्रधान वाले बिना तर्क के किसी बात को मानते ही नहीं जैसे विष की औषधि विष ही है अग्नि के जलने को तेल लगाकर अग्नि से सेकने से ही ठीक होता है उसी प्रकार तर्क वालों की बुद्धि को तर्क द्वारा ही परास्त करना चाहिए तर्क करते करते बुद्धि को इतने सूक्ष्म विषय में ले जाना चाहिए कि वहां से आगे जाने की बुद्धि की शक्ति ही न रहे तर्क करने से स्थूल बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि ही परमार्थ की ओर बढ़ सकती है भगवान शंकर ने तर्क और युक्तियों द्वारा भगवत तत्व को इस खूबी के साथ वर्णन किया है कि भारी से भारी तार्किक भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता सचमुच भगवान शंकर ने तर्क का अंत कर डाला है वेदांत श्रवण और पठन का इतना ही प्रयोजन है कि जिनकी बुद्धि तार्किक है वे उसके द्वारा उसे सूक्ष्म और परिष्कृत बनाकर उसे परमार्थ गामनी बनावे सदा तर्कों से ही में ही फंसे रहना लक्ष्य नहीं है क्योंकि परमार्थ का मार्ग तो तर्कातीत है अज्ञान में और श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है अज्ञानी को भी तर्क नहीं उठता किंतु वह परमार्थ की ओर थोड़े ही बढ़ सकता है जब तक उसे सच्ची श्रद्धा ना हो और जिसके हृदय में श्रद्धा है वह कभी अज्ञानी रह ही नहीं सकता क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो विचार का अंत होने पर होती है जहाँ तर्क और शंका उठना पूर्वजन्मकृत पापों का फल है वहाँ तर्क उठने पर आलसी और अज्ञानियों के भांति उसे दबाना भी महापाप है ऐसा आलसी परमार्थी हो ही नहीं सकता वह असली श्रद्धालु न होकर श्रद्धालु बनने का ढोंग करता है और ढोंगी से भगवान बहुत दूर रहते हैं जो हृदय प्रधान हैं भावुक हैं सरल हैं उनके मन में शंका उठती ही नहीं वे तो सदा अपने प्यारे के गुणगान ही सुनना चाहते हैं उन्हें सर्व सविशेष या निर्विशेष की सिद्धि से कोई प्रयोजन नहीं भक्ति करते चले सविशेष निर्विशेष जैसा भी होगा वह अपने आप ही प्रकट हो जाएगा उसके लिए तो श्री कृष्ण चरणाम्बुज ही सत्य है जगत चाहे सत्य हो अथवा असत्य इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं श्री कृष्ण चरणाम्भोजम सत्य में विजानताम जगत् सत्यम असत्यम वा नेत्रेति मतिर्ममाओ प्रकाशानंद जी ने कहा तब तो यह दम्भ हुआ कि समझते हुए और हैं समझते कुछ और हैं और सिद्ध कुछ और करते हैं भगवान शंकर तो इस जगत को त्रिकाल में भी सत्य नहीं मानते वे तो इसे अनिर्वचनी ब्रह्म की माया का एक भ्रमपूर्ण प्रसार भ्रमपूर्ण प्रसारा समझते हैं ऐसा मानने वाले वे सविशेष ब्रह्म की उपासना करने को कैसे कहेंगे प्रभु ने कहा कहेंगे क्या उन्होंने स्वयं की है हृदय की गति को कोई रोक सकता है जगत नहीं है हम ब्रह्म ही है ये मस्तिष्क के विचार हैं उनके हृदय से तो पूछिए वे स्वयं कहते हैं सत्यपि सत्यपिभेदागमेनाथ तवाहम न मामकिं की स्व कचन समुद्रों न तारंग है चाहे जीव ब्रह्म में भेद न भी हो तो भी हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ किंतु तुम स्वयं मेरे नहीं हो समुद्र की तरंगे तो सब कहते हैं किंतु तरंगों का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता यह उन महापुरुष के वाक्य हैं जो जीवन भर जीव ब्रह्म की एकता को ही सिद्ध करते रहे थे आचार्य के सहित प्रकाशानंद ने कहा यह तो आचार्य का विनोद है जैसे यहाँ कल्पित जगत है वैसे ही व्यवहार में उन्होंने यह बात कही कह दी असल में जब जगत का अस्तित्व ही नहीं तो कैसी विनय और कैसी प्रार्थना सदा अपने को ब्रह्म ही समझते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए प्रभु ने कहा भगवान आपका यह कहना ठीक तो है किंतु मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि यह संसार से क्षुब्ध हुई बुद्धि को बहलाने की बात है सच्ची शांति तो हृदय की आह से होती है जब सभी तर्कों को भूलकर एकांत में भगवान शंकराचार्य की भांति इस प्रकार दीन होकर प्रार्थना करें, तभी हृदय को सच्ची शांति मिल सकती है आचार्य चरण अपनी प्रसिद्ध शतपथी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं अवतारवता सदा परमेश्वर भावता हम। संसार को त्रिकाल में भी सत्य न मानने वाले भगवान शंकराचार्य कहते हैं आप मस्यादि अवतार धारण करके सदा पृथ्वी का परिपालन करते रहते हैं हे प्रभु संसार तापों से संतप्त हुए मैं आपकी शरण आया हूं आप मेरी रक्षा करें यह सच्चे हृदय की आवाज है प्रकाशानंद जी ने कहा यथार्थ में तो यह जगत असत्य ही है और जीव ही ब्रह्म है किंतु जो लोग इसे नहीं समझते और असत्य जगत को ही सत्य समझते हैं उनके लिए जैसे भगवान शंकर ने संसार के व्यवहारिक सत्ता मानी है उसी प्रकार यह व्यवहारिक प्रार्थना है वैसे तो मुक्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है और भ्रम दूर होते ही इस अज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान के नाश होते ही जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है हो क्या जाता है उसे अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है प्रभु ने अत्यंत ही नम्रता के साथ कहा भगवान आप ज्ञानी हैं पंडित हैं शास्त्रज्ञ हैं इस सब के गुरु हैं आपके सामने मैं कही कह सकता हूँ किंतु मैं फिर कहूँगा यह हृदय की बात नहीं है विचारों का परिष्कृत स्वरूप है भगवान प्रेम ही ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है प्रेम की उपलब्धि ही जीव का चरम लक्ष्य है वह कहने की चीज नहीं उसका गान वाणी से नहीं हृदय से होता है वह कहा नहीं जाता अनुभव किया जाता है उसकी सिद्धि नहीं की जाती वह स्वतः सिद्ध है उसे साधनों द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता उसकी प्राप्ति तो प्रभु कृपा से ही होती है मैं फिर कहता हूँ भगवान शंकर ने केवल मस्तिष्क प्रधान पुरुषों की बुद्धि को अत्यंत करने के ही निमित्त शारीरक शारी के भाष्य की रचना की है उनका हृदय तो प्रभु प्रेम के सामने मुक्ति आदि को तुक्ष समझता है वे स्वयं कहते हैं काम्योपासन यात्रय दिनम किंचित केचिस्वर्ग मथापर्गम पर किम् ध्यानाथि किम लोकन किम् किपतिना स्वर्गापर्गे च किम् बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं के सहित उपासना करके मनोवांछित फल चाहते हैं कुछ लोग यज्ञयाग आदि के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करते हैं बहुत से योगादि के द्वारा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं किंतु हमें तो नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र के पदारविंदों के ध्यान में ही तत्परता के साथ संलग्न रहने की इच्छा है हमें उत्तम लोकों से क्या हमें राजा बन जाने से स्वर्ग से और यहाँ तक कि मोक्ष से क्या लेना हमें तो सतत उन्हें अरुण वर्ण के चरणों का ध्यान बना रहे इस श्लोक को कहते कहते प्रभु का गला भर आया उनके शरीर में सभी सात्विक विकारों का उदय हो उठा उन्होंने अपने भावों को समरण करना चाहा, किंतु वे उसमें समर्थ न हो सके प्रभु की आंखें ऊपर चढ़ गई शरीर से पसीना निकलने लगा बेहोश होकर वे वही एक तकिए के सहारे लुढ़क गए उनकी ऐसी दशा देखकर प्रकाशानंद जी आश्चर्यचकित हो गए और अपने वस्त्र से स्वयं उनको हवा करने लगे उपस्थित सभी सन्यासियों पर प्रभु की बातों का और उनकी इस अद्भुत दशा का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा बहुत से तो उसी समय हरी हरी करके नाचने लगे प्रकाशानंद जी के हृदय में भी खलबली मच गई उनका मन बार बार कह रहा था अरे मूर्ख तेरे अज्ञान को मिटाने के निमित्त साक्षात श्रीहरी सन्यासी का वेद धारण करके तेरे सामने उपस्थित हैं तो इनके पाद पद्मों को पकड़कर अपने पूर्वकृत पापों के लिए क्षमा याचना क्यों नहीं करता किंतु इतनी भारी प्रतिष्ठा का लालच अभी उनके हृदय में से समूल नष्ट नहीं हुआ था वे हृदय से तो प्रभु के चरणों के दास बन चुके थे हृदय तो उन्होंने उसी समय श्रीकृष्ण चैतन्य नामधारी हरि के चरणाम भोजों में समर्पित कर दिया था किंतु शरीर को अभी लोकलज्जावश बचाए हुए थे उसी समय प्रभु को होश हुआ वे कुछ लज्जित से हुए तके से हटकर एक ओर बैठ गए उसी समय भोजन के लिए बुलावा आ गया सभी भोजन करने बैठ गए प्रभु ने बड़े ही संकोच से सन्यासियों के साथ बैठकर भिक्षा पाई अंत में वे श्री प्रकाशानंद जी के चरणों में प्रणाम करके भक्तों के सहित चंद्रशेखर के घर चले गए